श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय अवगकर वाक्यम सत्यम प्रियत स्वाध्यायाभ्यसनम चिव्वा तप उचते अगक प्राणीना दुखक वाक्यम सत्यम च यत् दृष्टा दृष्टा अगक धर्म वाक्य विशेष के विशेषण धर्म विशेषणसुच्चयाथ शब्द पर प्रत्याय नाथम प्रयुक्त वाक्य सत्य प्रियतानुद्वेगक अतमेन द्वाभ्या सैद यदि न तवांग तप जो वचन किसी प्राणी के अंतकरण में उद्वेग दुख उत्पन्न करने वाले नहीं है तथा जो सत्य प्रिय और हितकारक है अर्थात इस लोक और परलोक में सर्वत्र हित करने वाले हैं यहाँ उद्वेग न करने वाले इत्यादि लक्षणों से वाक्य को विशेषित किया गया है और च, शब्द सब लक्षणों का समुच्चय बतलाने के लिए है अतः समझना चाहिए कि दूसरे को किसी बात का बोध कराने के लिए कहे हुए वाक्य में यदि सत्यता प्रियता हितकारिता और अनुद्विग्नता इन सब का अथवा अच्छा इनमें से किसी एक दो या तीन का अभाव हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं है सत्य अन्यतमेन यहाँ सत्यवाक्यतरषा अतमेन न वहीनता वांग तथा प्रिय अपि अ इतरषा अतमेन द्वाभ्या वीन से न वाय तपस्व तथा हित वाक्यस्य अपि हितवाक्यम अन्यतमेन द्वाभ्यास न वांग पुनः तप जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक दो या तीन गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं है वैसे ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक दो या तीन गुणों से हीन हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं है तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक दो या तीन गुनों से हीन हो तो वह वा वाणी का तप नहीं है कि पुनः तत्प पूर्वपक्ष तो फिर वह वा वाणी का तप कौन सा है च यथा यम वाक्यम अगक प्रियत यम तपोवांगम यहां व्य स्वाध्या भविष्यति स्वाध्यायाभ्यसनम च यथाविधि वांग्म तप उच्यते उत्तर पक्ष जो वचन सत्य हो और उद्वेग करने वाला ना हो तथा प्रिय और हितकर भी हो वह वाणी संबंधी परम तप है जैसे हे वश्य तू शांत हो स्वाध्याय और योग में स्थित हो इससे तेरा कल्याण होगा इत्यादि वचन है तथा यथाविधि स्वाध्याय का अभ्यास करना भी वाणी संबंधी तब कहा जाता है मन प्रसाद सौम्य मौनमात्मग्रह भावसंशुद्धिहृतेतो मन समुच्य मन स्वच्छता मनस मनसः प्रसादः प्रसाद यत् सौमस्यम यत आहुः मुखादी प्रसाद कार्याण से वृत्ति ही, मौन वाक्य अपि मनः संयम पूर्वको भवति इति इति मनः कार्य कारण उच्य मन संयमों मौन आत्मग्रहो मनोनिरोधसा आत्मग्रहो वाग्विषय से मनस संयम विशेष भावसशुद्धि परवहारे अमायाविव इति संशु तपो मानसम उच्यते मन का प्रसाद अर्थात मन की परम शांति स्वच्छता संपादन कर लेना सौम्यता जिसको सुमनसता कहते हैं वह मुखादि को प्रसन्न करने वाली अंतकरण की शुद्ध वृत्ति मौन अंतकरण का संयम क्योंकि वाणी का संयम भी मन संयम पूर्वक ही होता है अतः कार्य से कारण कहा जाता है मन का निरोध अर्थात सब ओर से साधारण भाव से मन का निग्रह और भली प्रकार भाव की शुद्धि अर्थात दूसरों के साथ व्यवहार करने में छल कपट से रहित होना यह मानसिक तप कहलाता है केवल वाणी विषयक मन के संयम का नाम मौन है और सामान्य भाव से संयम करने का नाम आत्मनिग्रह है यह भेद है यथोक्त कायिक वाचिक मनस च सत्वादि तप तपत नर सत्वादिभेदेन कथम त्रिविध्य उपर्युक्त कायिक वाचिक और मानसिक तप मनुष्यों द्वारा किए जाने पर आदि भेदों से तीन प्रकार के कैसे होते हैं सो बतलाते हैं श्रद्धया पर तपत तपस्त नर अफलाकांक्षि चक्षते श्रद्धया आस्तिबुद्धिया पर प्रकृष्टिया तप्तमुषंत तकविधम त्रिप्रकार अधिषानमुष्ठातृलाकाी यद् युक्त सामत तत् सात्विकम् तत्वनिवृत्तम परिचक्षते कथियं शिष्टा जिसका प्रकरण चल रहा है वह तीन प्रकार का कायिक वाचिक और मानसिक तप जो रहित और समाहित चित्त पुरुषों द्वारा उत्तम श्रद्धा पूर्वक आस्तिक बुद्धि बुद्धिपूर्वक किया जाता है ऐसे उस तप को श्रेष्ठ पुरुष सात्विक सत्वगुण जनित कहते हैं सत्कार महान तपोदंबेन चियते तदिह प्रोक्त राजसंचलमध्रुव सत्कार मान मन पूजा सत्कार साधुकार, साधुकार साधु अयस्वी ब्राह्मणितनो मननम प्रत्युत्थनावादनादी तदर्थ पूजा पाद प्रक्षला प्रक्षलार्चनास इत्रिवादी तदर्थ तप सत्कार मान पूजाथम दंभेन चव्रीय तप तद ही प्रोक्त कथित राज कादाचित फलत्वेन अध्रुवम जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है तपस्वी है ब्राह्मण है इस प्रकार जो बढ़ाई की जाती है उसका नाम सत्कार है आते देखकर खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि करना ऐसे सम्मान का नाम मान है पैर धोना अर्चन करना भोजन कराना इत्यादि का नाम पूजा है इन सब के लिए जो तप किया जाता है और जो दम्भ से किया जाता है वह तप यहाँ राशि कहा गया है तथा अनिश्चित फल वाला होने से नाशवान और अनित्य भी कहा गया है मूढ़ ग्राहेणात्मनोज पीड़या क्रियते तप परोसाधनाथ वाताम समदा मूढ़ग्रहेण अविवेकि निश्चय आत्मनः पीड़या क्रियते यप पर उदनार्थ विनाशाथ वातामस तप उदाह जो तप अपने शरीर को पीड़ा पहुँचाकर या दूसरे का बुरा करने के लिए पूर्वक आग्रह से अर्थात अज्ञान पूर्वक निश्चय से किया जाता है वह तामसी तब कहा जाता है इदानिम दान भेद उच्चते अब दान के भेद कहे जाते हैं दातव्य दान दीयते नुपकारिद देशे काले च चा पात्रे चान सात्व स्मृत दातव्यं एवं मन यदान यद दीयते अनुपकरिणे प्रत्योपकारा सामर्था समर्था अपि निरपेक्ष दीयते देशे पुण्य कुरुक्षेराद कालेक्रांत्याद पात्रे षंगेदपारगे इदौ तद्दान सात्विक मृत जो दान देना ही उचित है मन में ऐसा विचार करके अनुपकारी को जो कि प्रत्युपकार करने में समर्थ न हो यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रत्युपकार चाह ना गया हो ऐसे अधिकारी को दिया जाता है तथा जो क्षेत्र आदि पुण्य भूमि में संक्रांति आदि पुण्य काल में और छहों अंगों के सहित वेद को जानने वाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्र को दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है